भारतीय व्याख्यान भक्ति जिस समय मनुष्य की सब वासनाएं मिट जाती हैं जिस समय वह और किसी विषय का चिंतन नहीं करता जिस समय वह ईश्वर के लिए पागल हो जाता है उसी समय मनुष्य ईश्वर से वसुत प्रेम करता है सांसारिक प्रेमी जिस भांति अपने प्रियतम से प्रेम करते हैं उसी प्रकार हमें ईश्वर से भी प्रेम करना होगा कृष्ण स्वयं ईश्वर थे राधा उनके प्रेम में पागल थी जिन ग्रंथों में राधा कृष्ण की प्रेम गाथाएं वर्णित हैं उन्हें पढ़ो तो पता चलेगा कि ईश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए किंतु इस अपूर्व प्रेम के तत्व को कितने लोग समझते हैं बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनका हृदय है पाप से परिपूर्ण है वे नहीं जानते कि पवित्रता या नैतिकता किसे कहते हैं वे क्या इन तत्वों को समझ सकते हैं वे किसी भांति इन तत्वों को समझ ही नहीं सकते जिस समय मन से सारे सांसारिक वासनापूर्ण विचार दूर हो जाते हैं और जब निर्मल नैतिक तथा आध्यात्मिक भाव जगत में मन की अवस्थिति हो जाती है उस समय वे अशिक्षित होने पर भी शास्त्र की अति जटिल समस्याओं के रहस्य को समझने में समर्थ होते हैं किंतु इस प्रकार के मनुष्य संसार में कितने हैं या हो सकते हैं ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसे लोग विकृत न कर दें उदाहरणार्थ ज्ञान की दुहाई देकर लोग अनायासी ही कह सकते हैं कि आत्मा जब देह से संपूर्णतया पृथक है तो देह चाहे जो पाप करे आत्मा उस कार्य में लिप्त नहीं हो सकती यदि वे ठीक तरह से धर्म का अनुसरण करते तो हिंदू मुसलमान ईसाई अथवा कोई भी दूसरा धर्मावलंबी क्यों न हो तभी पवित्रता के अवतार स्वरूप होते किंतु मनुष्य अपने अपने अच्छी या बुरी प्रकृति के अनुसार परिचालित होते हैं यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता किंतु संसार में सदा कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर का नाम सुनते ही उन्मत्त हो जाते हैं ईश्वर का गुणगान करते करते उनकी आँखों से प्रेमात्रु की प्रबल धारा बहने लगती है इसी प्रकार के लोग सच्चे भक्त हैं भक्त की प्रथम अवस्था में भक्त ईश्वर को प्रभु और अपने को दास समझता है अपनी दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह ईश्वर के प्रति कृतज्ञ अनुभव करता है इत्यादि इस प्रकार के भावों को एकदम छोड़ देना चाहिए केवल एक ही आकर्षक शक्ति है और वह है ईश्वर उसी आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य चंद्र एवं अन्य सभी चीज़ें गतिमान होती हैं इस संसार की अच्छी या बुरी सभी चीज़ें ईश्वराभिमुख चल रही है हमारे जीवन की सारी घटनाएं अच्छी या बुरी हमें उसी की ओर ले जाती है एक मनुष्य ने दूसरे का अपने स्वार्थ के लिए खून किया जो कुछ भी हो अपने लिए ही हो या दूसरों के लिए हो प्रेम ही इस कार्य का मूल है बुरा हो या अच्छा हो प्रेम ही सब चीज़ों का प्रेरक है शेर जब भैंस को मारता है तब वह अपनी या अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए ऐसा करता है ईश्वर प्रेम का मूर्त रूप है सदा सब अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रस्तुत अनादि अनंत ईश्वर प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है लोग जाने या न जाने वे उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं पति की परमानुरागिणी पत्नी नहीं जानती कि उसके पति में भी वही महान दिव्य आकर्षक शक्ति है जो उसको अपने पति की ओर ले जाती है हमारा उपास्य है केवल यही प्रेम का ईश्वर जब तक हम उसे सृष्टा पालनकर्ता आदि समझते हैं तब तक उसकी बाह्य पूजा आदि की आवश्यकता है किंतु जिस समय इन सारी भावनाओं का परित्याग कर हम उसे प्रेम का अवतार स्वरूप समझते हैं एवं सब वस्तुओं में उसे और उससे उसमें सब वस्तुओं को देखते हैं उसी समय हमें पराभक्ति प्राप्त होती है